ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मचर्य मानसिक स्तर पर काम जाए, फिर भी भौतिक उपायों मात्र से काम जिसकी जड़ें व्यक्तित्व की गहराई में होती है पर विजय कभी नहीं पाई जा सकती मानसिक स्तर पर समस्या का समाधान करना सबसे महत्वपूर्ण है हम देखते हैं कि कल्पना की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है काम कल्पनाओं के अतिरिक्त काम सूक्ष्म रूप में हमारे सामान्य चिंतन के साथ संयुक्त तो हो जाता है फ्राइड ने सामान्य मानव के जीवन में काम की भूमिका को निश्चित रूप से अतिरंजित किया है फिर भी मानव की कल्पना की क्षमता और काम के बीच कुछ संबंध अवश्य रहता है यह संबंध असत्यसंग के कारण प्रायः बलवान हो उठता है जिसके फलस्वरूप बहुत से लोग अवांछनीय कल्पनाएँ करने लगते हैं यदि प्रलोभन के सभी विषयों में विषयों से अपने को दूर रखा जाए तो इन सारी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है फिर भी गलत प्रकार की कल्पनाएं और ग्लानी के भाव के कारण बहुत से साधकों को बहुत कष्ट होता है लेकिन इस पर बैठे बैठे सोचना समस्या को बदतर बना देता है कल्पना की समस्या को सुनियोजित रूप से हल करना चाहिए यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मन अशुभ कल्पना चित्रों का निर्माण न करे और उनका चिंतन न करता रहे यह विपरीत प्रकार के चिंतन से ही संभव हो सकता है पतंजलि अपने योग सूत्रों में यही सुझाव देते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष योग के विरोधी विचारों को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए यह महत्वपूर्ण उपाय साधकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है निरंतर शुभ चिंतन द्वारा समग्र पुराने असत चिंतन समूह को परिवर्तित किया जा सकता है हम शारीरिक दृष्टि से किसी बुरी अथवा अपवित्र वस्तु के निकट होते हुए भी उससे मानसिक अथवा भावनात्मक दृष्टि से बहुत दूर हो सकते हैं अप्रभावित रहने के लिए हमें एक दृढ़ मानसिक बाधा पैदा करनी चाहिए जो वैचारिक स्तर पर हमारी रक्षा कर सके किंतु यही पर्याप्त नहीं है यह एक नकारात्मक प्रणाली है हमें एक सकारात्मक पक्ष का भी समावेश करना चाहिए अर्थात हमें अत्यंत तीव्रता के साथ हमारे समग्र मन को परिपूर्ण करते हुए भगवान का या किसी दिव्य महापुरुष का चिंतन करना चाहिए अपने को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से प्रलोभन से दूर रखो फिर अपने मन बुद्धि को एकमात्र परमात्मा में लगाए रखो और उसे प्रलोभन के विषय की ओर भटकने न दो प्रलोभन के निकट शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से न जाओ इस तरह हम बड़ी आसानी से तथा स्वाभाविक रूप से प्रलोभित करने वाली वस्तुओं एवं व्यक्तियों से अपने को दूर रखना उनके और अपने बीच एक दृढ़ बाधा निर्मित करना और उनसे अप्रभावित रहना सीखते हैं भौतिक सान्निध्य ही एकमात्र खतरा नहीं है हमें प्रलोभित करने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बहुत दूर हो फिर भी हम उसके प्रति तीव्र मानसिक आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं अतः हमें आकर्षित करने वाला व्यक्ति या प्रलोभित करने वाली वस्तु शारीरिक दृष्टि से निकट न होते हुए भी केवल मानसिक स्तर पर हो तो भी हमें वही बात पूरी तरह और सावधानीपूर्वक करनी चाहिए जिसका हमें शारीरिक स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है अर्थात हमें उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए बल्कि उस स्त्री अथवा पुरुष से मन ही मन संपर्क विच्छेद करना चाहिए प्रलोभित करने वाली वस्तु से संबंधित सभी विचारों को दूर कर देना चाहिए तथा एक दृढ़ बाधा अथवा उस व्यक्ति के प्रति वितृषणा या घृणा तक की भावना पैदा करनी चाहिए और इतना सब करने के बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विचार और भावनाएं पूरी तरह से एकमात्र परमात्मा में लगा दें प्रलोभन के विषय के प्रति वित अथवा घृणा की भावना पैदा करना अंतिम समाधान नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के लिए वह भावनाओं और वासनाओं की उदात्तीकरण की एक सीढ़ी के रूप में बहुत सहायक सिद्ध होता है अतः उसका उपयोग किया जा सकता है यह कार्य सचेतन रूप से रूप से करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ ही मन में करनाद्वंद हो रहे हो अथवा वह चंचल हो मन में भयानक खींचतान चल रही हो फिर भी अधिक जप ध्यान और प्रार्थना की जा सकती है अथवा मन को उदात्त बनाने वाले किसी शास्त्रांश का पाठ किया जा सकता है किसी न किसी प्रकार से सभी साधकों को आध्यात्मिक चिंतन के एक प्रबल विपरीत विचार प्रवाह को उठाना चाहिए सचमुच देखा जाए तो हमारी सारी समस्याएं शारीरिक के बदले मानसिक अधिक होती है और जब तक मानसिक समस्या नहीं होगी तब तक कोई भी शारीरिक समस्या कभी नहीं हो सकती बाहरी उत्तेजना कुछ भी हो जब तक हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक प्रलोभन का कोई कारण नहीं हो सकता अतः दूसरों की अपेक्षा हमारा दोष अधिक है यदि समस्या के उदित होते ही हम उच्चतर मनोभाव का निर्माण न कर सकें तो सर्वप्रथम हमें प्रलोभित कर रही वस्तु या व्यक्ति से अलग हो जाना चाहिए और उसके बाद उच्चतर मनोभाव बनाने का प्रयत्न करना चाहिए इन सभी परिस्थितियों में सचेतन रूप से और जानबूझ प्रलोभन के विषय से संबंध विक्छेद करना चाहिए जो लोग सदा उच्चतर मन स्थिति में रहते हैं वे कम प्रलोभित होते हैं भगवत विस्मरण अथवा अपने विशुद्ध आत्मा स्वरूप के विस्मरण और मन के सांसारिक स्तर पर विचरण करने से ही व्यक्ति पर बार बार प्रलोभनों का आक्रमण होता है सदा शुभ विचारों और कल्पनाओं का एक भंडार अपने पास रखो जैसे अवांचनीय विचार अथवा मनोभाव के उदित होकर मानसिक अथवा शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होने का प्रयास करते ही उनका शस्त्र के रूप में उपयोग किया जा सके मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें आकर्षित करता है तत्काल एक अत्यंत प्रबल विरोधी चित्र मन में उठाओ कल्पना करो कि वह व्यक्ति तुम्हें नीचे घसीट रहा है और साथ ही उस व्यक्ति के प्रतिपक्ष में अपने इष्ट का चित्र अंकित करते हुए तिब्रता उनका चिंतन करो। इस तरह प्रलोभन की वस्तु के सुख आकर्षण निकलना तथा उसके प्रति विचार और भाव का परिवर्तन करना आसान हो जाता है। लेकिन अपने देवता को तिब्रता प्रेम करना चाहिए इष्ट देवता को अतिशय प्रेम करने वाले लोग शारीरिक सौंदर्य और यौन आकर्षण से आसानी से प्रभावित नहीं होते मन में उठ रहे सभी रूपों को तुम्हारे वास्तविक स्वरूप नित्य प्रकाशित आत्मज्योति में विलीन करना एक अन्य प्रभावशाली उपाय है। प्रलोभन अचेतन मन के अंधकार में प्रदेशों में ही उदित होते हैं आत्मा के अन्वेषण आलोक को इन समस्त अंधकार में स्थानों की ओर मोड़ दो आत्मा के प्रकाश में वे समस्त छुपी हुई विभक्त आकृतियां विनष्ट हो जाएंगी चेतन धरातल के नीचे विद्यमान सभी रूपों को आत्म चेतना के समक्ष लाओ और तुम देखोगे कि वे तत्काल गायब हो जाएंगे आत्म का ऐसा महान प्रभाव है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करना चाहते हैं देखो सारी समस्या यह है कि हमारी कल्पना चित्र हमारे लिए यथार्थ हो गए हैं हम भूल गए हैं कि कल्पनाएं केवल कल्पनाएं हैं प्रत्येक कल्पना चित्र मानो एक यथार्थ व्यक्ति बनकर हमारा पीछा करता रहता है हमें इन कल्पनाओं को प्राणहीन करना सीखना चाहिए प्रारंभ में यह कठिन हो सकता है ऐसी स्थिति में बुरे चित्रों को निष्फल करने के लिए अन्य चित्रों का निर्माण करना चाहिए लेकिन चित्रों को प्रभावहीन करने की कला सभी को कभी न कभी सीखनी होगी किसी स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित होने पर यदि तुम उसे केवल एक छाया या सारहीन वस्तु समझ सको तो उन स्त्री या पुरुष के प्रति तुम्हारा आकर्षण दूर हो जाएगा और संघर्ष बहुत आसान हो जाएगा लेकिन सामान्यतः आकर्षण इतना प्रबल होता है और हमारा मन इतना विभ्रमित और गलत मान्यताओं से पूर्ण रहता है कि हम अधिकांश अवसरों पर यह करना ही नहीं चाहते काम जय के लिए और जोहारिक सुझाव अपने उच्च चक्रों के प्रति सजग हो चेतना के उच्चतर केंद्रों, हृदय अथवा उतर पर बने रहो किसी भी तीव्र प्रलोभन के पूर्व चेतना के स्तर पर का पतन होता है सर्वप्रथम तुम स्वयं उच्च मन स्थिति से गिर जाते हो और उसके बाद तुम दूसरों के हाथों पड़ते हो अतः सदा उच्चतर केंद्र को पकड़े रहो यदि तुम्हारा मन निम्नगामी होने लगे तो उसे कहो ऊपर उठो निम्न केंद्रों में क्यों पड़े हो उसे पुकारने का प्रयत्न करो मन तुम कैसे मूर्ख हो जो काम और भोग के पीछे भाग रहे हो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें तो अधिक ज्ञान होना चाहिए मन के साथ मित्र का सब व्यवहार करो एक आंतरिक शत्रु मत बनाओ मन को आध्यात्मिक जीवन में अपना साथी और सहभागी बनाओ कभी कभी विशेषकर उच्चतर प्रकार की कल्पना में असमर्थ लोगों के लिए मानव शरीर रचना की कल्पना करना एक अच्छा उपाय है क्या तुमने किसी अजायब घर या प्रयोगशाला में मानव का कंकाल नहीं देखा है तुम्हें आकृष्ट कर रहे सुंदर रूप के बदले तुम्हें कंकाल को भोड़ी मुस्कान युक्त हड्डी के ढांचे को देखना चाहिए यदि चाहो तो उसके साथ रक्त आते नशें और अन्य अप्रिय वस्तुएँ जोड़ सकते हो यह आखिर असत्य कल्पना तो नहीं है मानव शरीर का यही सत्य है केवल हम इस सत्य को भूल गए हैं हम केवल चमड़ी देखने के अभ्यस्त हो गए हैं चिकित्सक लोग भी जो शरीर रचना के बारे में सब कुछ जानते हैं इस सत्य को भूल जाते हैं